अत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड में बताया जा रहा है भोग्य सृष्टि को भोग्य सृष्टि को बताने के लिए भगवान ने फिर से एक किया पहले एक हुआ लोक सृष्टि विषयक फिर लोकपाल सृष्टि विषयक इक्शन हुआ और फिर लोकपालों को जहां पर रह करके भोग भोगना है उन आयतन विषय क्षण को बताया गया लोकपालों के भोगायतन विषय ईक्शण को और यहां पर बताया जा रहा है भोग्य सृष्टि को भोग्य ही न हो अन्नादि तो भोग क्या होगा इसलिए भोग्य जो रूपादि है उनका सर्जन विषयक संकल्प बताया गया प्रथम मंत्र में परमेश्वर ने किया सत तो का विषय बताया गया था लोक तथा लोकपाल अन्न के बिना नहीं रह सकते स्थित इसलिए इन्हें बनाए रखने के लिए स्थिति काल में इनके स्थिति के हेतु हेतुभूत अन्न का मैं सर्जन करूं यह संकल्प का विषय रहा और इस विषयक संकल्प से युक्त हो करके परमेश्वर ने जिन स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बनाया था विराट शरीर उन्हीं स्थूल पंच भूतों से चिंतन करके अन्न बनाया ये द्वितीय मंत्र में बताया गया स्थूल पंचभूतों से अन्न की उत्पत्ति हुई जो अन्नाद है विराड उस विराड़ के सामने विराड़ के स्थिति के हेतुभूत अन्न को उत्पन्न करके रखा तो जैसे ही विराट ने अन्न को देखा और विराट का अभिप्राय अन्न समझ जाता है और जो अन्नाद है उसे अपना मृत्यु के तरह मृत्यु देख करके मारक होने से आता जो होता है अन्न को चवा चवा करके खाता है तो अन्न का रूप समाप्त हो जाता है ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा सृष्ट विराड के सामने जो रूप है अन्न है उस अन्न को विराड के खाने के संकल्प को अभिप्राय को अन्न ने जाना और आगे बताया जा रहा है कि अन्न अपने अन्नाद के सामने से अपनी मृत्यु का निमित्त अन्नाद को देख करके विराड को देख करके भागने लगा ये सब चर्चा आ रही है दस मंत्र तक यही सब आएगा तो तृतीय मंत्र का अब देखिए ग्रंथ तो शब्दादि शब्देत न स्वतः इति स्वत शब्दादि भोग भोगं अन्नपान अन्नपनभोक्तृत्व अन वृत्तिमत न स्वतः इति परिशेषात् ये तृतीय मंत्र से लेकर के मंत्र तक का एक प्रकार से अवतरण है अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकर इस अवतरण में कि शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवतपाधिकम न स्वतः स्वत आत्म नथन कर रहे हैं जो शब्दादि विषय भोक्तृत्व है वह इंद्रिय तथा इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता विषय है विषय उपाधिक है आत्मा में न कि स्वतः इसलिए कहते न स्वतः आत्मा न तो आत्मा में स्वतः विषय भोक्तृत्व नहीं है शब्द आदि विषय भोक्तृत्व जब तक श्रोत्र इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता तो अपने अनुग्राहक देवता सहित श्रोत्र इंद्रिय आत्मा की उपाधि नहीं बनता तब तक आत्मा में श्रोत्रित्व नहीं आता श्रोत्रित्व है शब्द भोक्तृत्व आदि शब्द से रूप स्पर्श और गंध को लीजिए इन सबका भी भोक्तृत्व नहीं आ सकता बिना तत्त इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता सहित इंद्रिय उपाधि के बिना इसे कह रहे हैं कि शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवतोपाधिकम स्वतः तो इंद्रियों इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित इंद्रिय उपाधि की आत्मा में शब्दादि भोक्तृत्व है स्वतः आत्मा शब्दादियों का भी भोक्ता नहीं है यानी श्रोतृत्व आत्मा में स्वतः नहीं है तम भोगम इति शब्दी शब्द इंद्रिय उपाधिको आत्मा भोक्तृत्व इस अभिप्राय से स्वतः आत्मा अभोक्ता ही है ये ही पूर्व ग्रंथ में शब्दादि शब्द उक्त इसमें तेष्याम शब्द से ग्रहण करना अनुग्राहक देवता सहित इंद्रियों को ये तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा तेषाम यानी सदेवतेन्द्रिया नाम सदेवतेन्द्रिया नाम यानी देवता सहित इंद्रियों में ही भोक्तृत्व पूर्व में कहा गया क्योंकि इनके बिना आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है तो जैसे दाहकत्व लोहे में या जल में अग्नि के बिना नहीं होता अग्नि उपाधि की ही लोहा तथा जल में दाहकत्व है इसलिए मुख्य धर्म वो हो जाएगा दाहकत्व अग्नि का ऐसे ही आत्मा में इन देवता सहित इंद्रिय का संबंध होता है तो भोक्तृत्व इसका अर्थ है मुख्य रूप से भोक्तृत्व धर्म इनका है इसीलिए तेजामने शब्दारी सदेवत, शब्दादि भोक्तृत्व उदानी अन्नपान भोक्तृत्व अपि मत प्राण उपाधि न स्वतः इति परिशेषात् आत्मनिप्राए तोक्तृत्व तो पूर्व ग्रंथ से क्या बताया गया इसे बता करके अब इदानिम से लेकर के काकार बता रहे हैं तृतीय खंड की तृतीय कंडिका से लेकर के दसवीं कंडिका तक का जो ग्रंथ है उसका अभिप्राय क्या है तो उसका भी अभिप्राय यह है कि अन्न पान भोक्तृत्व आत्म न न स्वतः जैसे शब्दादि विषयों का भोक्ता आत्मा स्वतः नहीं है ऐसे अन्नपान का भोक्ता भी आत्मा स्वतः नहीं है स्वतः नहीं है तो फिर किस उपाधिक आत्मा में ये अन्नपान भोक्तृत्व है तो उपाधि बताइए अपान वृत्तिमत प्राण ये उपाधि है तो अपान वृत्तिमान जो प्राण उस प्राण रूप उपाधिक धर्म माना जाएगा भोक्तृत्व इसलिए मुख्य रूप से वेदांत प्रक्रिया में प्रसिद्धि है कि भूख प्यास ये प्राण का धर्म है तो जिसको भूख लगी होगी वो न खाएगा जिसको प्यास लगी होगी वो पानी पिएगा तो भूखा प्यासा होता है प्राण भूख और प्यास किसका धर्म है भूख प्यास किसको लगती है आत्मा को किसको लगती है फिर प्राण को और उस प्रा, इसलिए प्राण का ही वो धर्म माना जाएगा और जो भूखा प्यासा होगा वो पानी पिएगा आपको भूख ही नहीं है तो भोजन करोगे ऐसे भूख आत्मा को नहीं है तो आत्मा आ, आदन करता भी नहीं होगा अन्न अत्ता भी नहीं होगा अन्नादन ये भी प्राण का धर्म होगा और प्यास भी प्राण को लगती है इसलिए जल पात्रित्व जल पीना रूप जो कार्य है वह भी जलपान करना रूप जलपान का मतलब नाश्ता करना ये नहीं होता जलपान का तो अर्थ होता है पानी पीना ये भी व्यापार प्राण का है और प्राण के इन व्यापारों का आरोप प्राण उपाधिक आत्मा में किया जाता है जैसे दहाक अग्नि के संपर्क में आए हुए लोहे में दहाकत्व का आरोप होता है ऐसे भूख और प्यास मिटाने के लिए अन्नादन करता पान पानकर्ता जलपान करता वो है प्राण और उसके अन्नादनत्व अन्नादन रूप व्यापार तथा तो जलपान रूप व्यापार का आरोप उसके संपर्क में आए हुए आत्मा में किया जाता है ऐसे अग्नि के संपर्क में आए हुए लोहे में दाहकत्व का आरोप किया जाता है इसलिए ये भी उपाधि निमित्तक हुआ तो अन्नादन में उपाधि है आपके प्राण प्राण की पांच वृत्तियां होती है अपानन प्रणन और सब जगह अन्न रस को पहुंचाने वाला समान और व्यान सब जगह व्याप्त शरीर में और उदान उसका तो व्यापार होता है अंतिम समय में ले जाता है घनता को और फिर उत्क्रमण कर लेता है ना इस शरीर से तो इस प्रकार अलग अलग पंच पांच वृत्तियां हैं पांच प्राण की इसलिए प्राण के वृत्ति भेद से पांच भेद हो गए तो यहां अपानन नामक वृत्ति से युक्त प्राण को माना जाएगा अन्नादन तथा जलपान में उपाधि मुख्य रूप से यह उनका धर्म है अपान वृत्ति युक्त प्राण का और अपान वृत्ति युक्त प्राण में रहने वाले यह अन्नादन तथा जलपान रूप व्यापार उस अपान वृत्ति युक्त प्राण के संपर्क में आए हुए आत्मा में आरोपित हो रहा है इसलिए आत्मा में उस अपान अपन वृत्तिमत प्राण उपाधिक भोक्तृत्व है ये कहा गया टीका में कि इदानिम अन्नपान अपि अपान भोक्तृत्व मत प्राण उपाधिक न स्वतः आत्मन तो अन्नपान भोक्तृत्व भी आत्मा में अपान मान, प्राण उपाधिक है न कि स्वतः स्वतः आत्मा अन्नादन करता भी नहीं है उसमें अतृत्व भी नहीं है और पात्रित्व भी नहीं है इस अभिप्राय से तस्य तस्ोक्तृत्व परिशेषात तो निर्धारितुम तो तस् यानी आत्मन अभोक्तृत्व निर्धारय तो आत्मा के अभोक्तृत्व को निर्धारित करने के लिए यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा आठ मंत्रात्मक इस ग्रंथ से आत्मा में अभोक्तृत्व कैसे सिद्ध होगा कहते तो परिशेषात् परिशेष न्याय होता है भोक्तृत्व शब्दादि विषयों का एक होता है और एक अन्नपान का भोक्तृत्व होता है अन्नपान भोक्तृत्व का विश्लेषण करते हैं तो उसका विवेचन करने पर स्वरूप निकल आता है अन्नपान भोक्तृत्व का अन्नादन रूप व्यापार और जलपान रूप व्यापार यह आत्मा में स्वत नहीं है अपान वृत्तिमत प्राण निमित्तक है और स्रोत्रादि इंद्रिय निमित्तक शब्दादि विषोपलब्धित्व रूप भोक्तृत्व है शब्दादि भोक्तृत्व है शब्दादि विषयोपलब्धित्व तो शब्दादि विषय उपलब्धा आत्मा बनता है लेकिन कब जब स श्रोत्रादि इंद्रिय उपाधिक बनता है उपाधि वाला होता है तब इनके साथ संपर्क किए बिना शब्दादि भोक्तृत्व नहीं है तो ये दो प्रकार का भोक्तृत्व है शब्दादि भोक्तृत्व अन्नपान भोक्तृत्व और ये दोनों भी मुख्य रूप से उपाधि में है आत्मा में आरोपित है ये ज्ञापित हुआ तो परमार्थत आत्मा फिर स्वतः भोक्ता सिद्ध नहीं होगा तो ये परिशेष न्याय है तो आत्मा अभोक्ता ही है ये निश्चित होगा तो तस्य यानी आत्मनः अभोक्तृत्व न तो उसमें शब्दादि भोक्तृत्व है न तो अन्नपान भोक्तृत्व है वह <coughs> प्रकार के भोक्तृत्व का वस्तुतः आत्मा में अभाव होने से आत्मा के अभोक्तृत्व का निश्चय हो जाएगा इस अभिप्राय से ये तृतीय मंत्र से लेकर के दशम मंत्र तक का ग्रंथ है तो तृतीय मंत्र का पहले उच्चारण कर लें तदन सृष्ट अंस तद वाचा अजिघिक्षत वाचा वाचा त्रच तीत हेवा तो ये है तदय सृष्ट परांगजिघांसत क्रिया का कर्ता है सृष्ट ये पद सृष्टम का तो ये सृष्टम भी विशेषण है शब्द से ग्राह्य है प्रकृत पदार्थ और प्रकृत है ये शब्द का भी साथ में प्रयोग होने से निकटवर्ती जो प्रकृत है तो निकटवर्ती प्रकृत है पूर्व द्वितीय कंडिका में बताया गया अन्न इसलिए तद येनत का अर्थ निकलेगा अन्न और अन्न तो श्रिष्टम अन्नम हाँ, जिघांस होना चाहिए अत्य हास्व होना, होना चाहिए हाँ, दीर्घ नहीं इसमें दीर्घ छपा है लेकिन रस्व होना चाहिए क्रियापद है ना वो आगम हुआ है जिघांस धातु है तो ये हलादी होने से आठ जादी नाम से आठ तो नहीं होगा ना तो रस वही रहेगा और फिर एक अति उपसर्ग है तो अत्य जिघांसत ये होना चाहिए तो तद यन सृष्टम इन तीन पदों का अर्थ है सृष्ट अन्न परमेश्वर के द्वारा स्थूल पंचभूतों से निष्पन्न किया हुआ अन्न उस अन्न को कहां पर उत्पन्न किया था परमेश्वर ने जो अत्ता उनके सामने ही अत्ता अराड़ और विराड़ के सामने उत्पन्न किया परमेश्वर ने अन्न को अभी उपसर्ग का प्रयोग किया है ना सो अपो अभ्यतपत ताभ्यो अभि तप्ताभ्यो मूर्ति अजायक तो वहां आपी ही शब्द का अर्थ है अभिलक्ष अभिलक्ष्य का अर्थ होता है सामने समीप में सन्मुख तो विराड़ के सन्मुख ही ये अन्न को उत्पन्न किया था और विराड है भूखा इसलिए विराड ने अपनी भूख को मिटाने के लिए यहां विराड़ से भी लेना अपान वृत्तिमान प्राण जो सूत्रात्मा है और लेकिन वो सूत्रात्मा कैसा विराड शरीर में स्थित सूत्रात्मा समात्मा का तो आयतन स्थूल आयतन यानी गोलक विराड़ है विराड है ना विराट में विराट शरीर में भी कहां पर है नाभि में प्राण का स्थान है नाभि तो उस विराड के सामने रखा हुआ जो अन्न है उसे देखा अपनी भूख को मिटाने के लिए विराड़ ने प्रयत्न शुरू कर दिया अंदर या अंदर सोचना शुरू कर दिया और अन्न जो है शरीर की भाषा जानता है तो शरीर की भाषा विराड़ के अन्न ने समझ ली चेहरे को देख करके जैसे व्यक्ति का चेहरा आदि उसके अंदर के विचारों को बताता है ना कैसा होगा क्या सोच चल रही है इस समय मन में वो पता चल जाता है दूसरों को उसके शारीरिक हाव भाव को देख करके ऐसे विराट के शारीरिक भाव को देख करके अन्न को पता चला कि ये मुझे खाना चाहता है का मतलब मुझे मिटाना चाहता है इस संसार से तो जीजी विषा तो सब में है ना जीने की इच्छा तो यदि अन्न ने सोचा कि मैं यहीं पर रहूं तो निश्चित है ये मुझे पकड़ करके खा लेगा मैं मर जाऊंगा ये तो मेरे मृत्यु का निमित्त होने से एक प्रकार से मृत्यु है अन्नाथ को अन्न ने समझ लिया मृत्यु वैसे बिल्ली के सामने चूहा आ जाए तो बिल्ली उसे प्यार थोड़ी करेगी पकड़ेगी चित्रा चिथरा शरीर करके खा लेगी इसलिए बिल्ली को देखते ही और बिल्ली के हाव भाव को देखते ही चूहा भाग जाता है उसको बिल्ली के शरीर की भाषा समझ में आती है ऐसे ही उस समय विराड का जो हाव भाव है उसे देख करके विराड के लिए श्रेष्ठ अन्न ने विराड़ के सामने से दूर भागना शुरू किया दूर भागने की इच्छा की ये प्रथम वाक्य का अर्थ निकलेगा कि तद ये न नृष्टम परांग सत ऐसे लगाना यानी परांग अंचती परांग ये विशेषण है अन्न का ही तो परांग सत का मतलब दूर भागने की बाहर भागने की इच्छा आतजिघांस का अर्थ है आती का अर्थ है आतिथ्य आतित्य यानी अतिक्रमण करके किसका अतिक्रमण करके अत्ता का अत्तारम अतित्य अजिघांसत जिघांसत शब्द बना है जिघांस धातु बना है पहले गमरली गो धातु से गम धातु से ही सन प्रत्यय हो करके सनयंगो सूत्र से द्वित्व वगैरह होकर के जिघांस धातु बन जाता है सना जनता से धातु संज्ञा होने के बाद फिर उससे आ गया लंगलकार और उसके स्थान पर तीप तीप के इकार का लोप और क्षत्रिय आदि सब हो करके बना अत्यजिघांसत अड़ागम हुआ तो अजिघांसत का मतलब निकलेगा भागने की इच्छा की जाने की इच्छा की अपने ये जो अन्नाद है ये मेरी मृत्यु है ये मुझे यहीं पर रहेंगे तो जीवित नहीं रहने देगा बिल्ली के सामने से भागेगा नहीं चूहा तो चूहे की मृत्यु ही होगी ना ऐसे अन्न ने भी देखा कि विराड़ के पास में हम रहेंगे तो निश्चित ही ये विराड हमें खा डालेगा इसलिए वहां से भागने की इच्छा की पर अत्यजिघांसत का अर्थ निकलेगा तो अन्न ने आत्ता की भाषा समझ ली शरीर की हाव को देख करके तो आत्ता भी वो तो चेतन है उसने भी अन्न के अभिप्राय को समझ लिया कि अब ये मेरे से दूर भागना चाह रहा है तो इसे पकड़ू लेकिन ये पहला पहला कार्य है ना प्रथमज है परमेश्वर के प्रथम पुत्र हैं, तो जो ओ नए नए गाय वगैरह बहती है तो बछड़ा तुरंत अपना उसका शरीर जैसे चाट करके ठीक कर देती है गाय गर्मी आ जाती है तो खड़ा हो जाता है तुरंत और कई बार पशु यौनी में आया हुआ जीव इस समय भी यदि गाय आदि का बसड़ा बन करके आया है तो इधर उधर खोजता नहीं है सीधे स्तन में जाकर के मुंह लगाता है और दूध पीना शुरू कर देता है क्योंकि भूखा है तो भूख मिटाने के लिए वो दूध दुग्धपान कर लेता है और पहले पहले पशु शरीर में जा रहा है जो जीव तो वो खोसता रहता है इधर उधर इधर उधर कभी मुंह के तरफ जाएगा तो कभी सामने वाले पैर को ही चूसना शुरू कर देगा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ इसलिए फिर गोपाल उसको पकड़ करके मुंह उसका मुंह स्तन में लगाता है इसका अर्थ है कि वो नया नया पशु शरीर में गया है कभी भी उसने इससे पहले उस योनि में प्रवेश नहीं किया तो अन्न वहां से कहा से मिलेगा ये पता ही नहीं है उसको ऐसे वीराड भी प्रथम शरीर ही है तो उसे भी मालूम नहीं है कभी खाया पिया तो नहीं है अभी पहले पहले बार जन्म हुआ है ईश्वर का प्रथम पुत्र है तो सोचा वाणी से अन्न को पकडूं वाग इंद्रिय के व्यापार से अन्न को पकड़ने की इच्छा की तो ये कहते हैं आगे की तत् अजिघ्रीक्षत तो तद यानी अन्नम वाचा यानी वाग इंद्रिय व्यापारे न वाग इंद्रिय का व्यापार है शब्द शब्द उच्चारण करके अन्न के वाचक शब्द का उच्चारण करके उस अन्न वाचक शब्द उच्चारण रूप व्यापार को यहां पर वाक शब्द से लेना और उस व्यापार से अजिघ्रीक्षत अजिघ्रीक्षत का करता है स, स यानी विराट प्रथम शरीरी आता और अजिघ्रीक्ष में जिघ्रीक्स धातु है। ये भी संत है ग्रह उपादाने धातु से जिग्रिक्ष बनता है ना धातु ग्रह धातु से सन संप्रत्यय होने के बाद जिग्रिक्ष धातु बना उससे फिर आ गया लंगलकार और अटागम होकर के बन गया अजिघ्रीक्षत लंगलकार का रूप तो अजिघ्रीक्षत का अर्थ निकलेगा ग्रहण करने की इच्छा की इस ग्रहण करने की इच्छा का करता है विराड उस विराड ने अन्न के वाचक शब्द उच्चारण रूप व्यापार से अन्न को पकड़ने की इच्छा की अन्न का नाम ले लिया तो नाम लेने से वो तो और दूर भागा अन्न पास में तो आया नहीं पकड़ नहीं पाया इस अभिप्राय से कहते हैं कि तन तकनोत वाचा ग्रहितुम तो तत तत् अन्नम तो विराड प्रकरणश्ली अन विराड, तो विराड तत् अन्नम ग्रही वाचा ग्रहीतुम न अशक्नोत ऐसा अनु करिए कि तत तत् अन्नम वाचा ग्रही तुम ना शक्नोत विराड वाचा यानी वदन रूप व्यापार से अन्न का नाम लेने मात्र से अन्न को पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ तो वो ये आचार्य रूपा श्रुति यहां पर कह रही है कि अन्न को पकड़ने में विराट समर्थ नहीं हुआ तो बीच में एक शिष्य रूपा श्रुति का प्रश्न उपस्थित कर लेना कि शिष्य रूपा श्रुति ने पूछा वो यहां प्रश्न वाचक वाक्य नहीं है यहां पर लेकिन उपस्थित करना ऊपर से कि क्या उस समय आपने देखा आचार्य को शिष्य पूछ रहे हैं आप उपस्थित थे क्या विराट अन्न को अन्न के वाचक शब्द से पकड़ना चाह रहे हैं और उनके पकड़ में शब्द बोलने मात्र से नहीं आया पकड़ में अन्ना ये आपने दे, देखा है प्रत्यक्ष और हमको बता रहे उपदेश कर रहे हैं या ऐसे ही कथा बना करके बता रहे हैं तो कहते है, मैं था तो नहीं लेकिन एक अनुमान प्रमाण भी होता है ना कार्य का व्यापार कारण के व्यापार जैसा होता है कारण व्यापार पूर्वक कार्य का व्यापार होता है जैसा कारण में होगा ऐसा ही कार्य में आता है तो वर्तमान में हम लोग अन्न के वाचक शब्दों का उच्चारण करने से हमारी भूख नहीं मिटती है का मतलब है तत्तद अन्न के वाचक शब्द से हम अन्न को पकड़ने में समर्थ नहीं है यदि हमारा मूल पुरुष शब्द मात्र से अन्न को पकड़ने में समर्थ होता उस समय तो आज हमको भी कहीं रसोई बनाने की जरूरत ना होती भंडारा घर की जरूरत ही ना होती जिस दिन जो खाने की इच्छा है रोजे भंडारा खा लेते अच्छे पकवान का नाम ले लेते यहां से भोजनालय तक जाने की भी जरूरत न पड़ती कमरे में बैठे बैठे नाम ले लो राजभोग चाहिए तो राजभोग से होने वाली जो तृप्ति है वो राजभोग का नाम लेते ही हो जाती रसगुल्ले की तृप्ति का अनुभव होता रसगुल्ला यह शब्द उच्चारण मात्र से लेकिन आज नहीं हो रहा है इसका अर्थ है पहले भी नहीं हुआ था मूल में भी वो अन्न पकड़ में नहीं आया था अन्न के वाचक शब्द का उच्चारण विराट के द्वारा होने पर भी ये वर्तमान व्यवहार को उसकालीन व्यवहार की दृढ़ता के लिए आ, बताया जा रहा है आगे वाले वाक्य से कि यद सद हेनत वाचा अग्रहत अभिव्याहृत्य हनम अतृप्यत तो स यानी वो विराड मूल पुरुष यदि यत का अर्थ है यदि और हो है प्रसिद्ध अर्थ में समझ लो तो प्रसिद्ध जो विराड है वह यदि ये येनत यानी अन्नम वाचा अग्रहत तो वाणी से ग्रहण कर लेते अग्रहिशत में होना चाहिए अग्रही एक नंबर टिपने में टिप्पणीकार ने लिखा जो वृद्धि हुई है इकार के स्थान पर वो वैदिक है छांदस है अग्रहत इति छंदी वृद्धि शुद्ध प्रयोग होगा अग्रहीष्यत लोकेतु अग्रहिष्यत इति दीर्घ दीर्घ एवं साधु अलिटी दीर्घ इति अलिटी दीर्घ एक सूत्र है उस, उसके अनुसार अग्रहिष्यत ऐसा लोक में प्रयोग बनेगा का मतलब हुआ कि हमारे मूल पुरुष यदि अन्न का नाम लेने मात्र से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ होते तो आज भी हम ऊपर से जोड़ देना अद्यतने तो आज हम अभिव्याहृत्य अन्नम अत्रपशत तो आज के मनुष्य भी क्या करते कि अन्नम अभिव्याहित्य अभि और वी तथा आंग उपसर्ग है तीन उपसर्ग है ह्रीय हरणे धातु है उक्वा प्रत्यय हुआ है लेपादेश हुआ है अभिव्याहित्य का अर्थ निकलेगा उच्चार्य उच्चारण करके उक्वा तो अन्न का उच्चारण करने मात्र से ही अतृप्य आज का प्राणी भी तृप्त होता कितना अच्छा होता बोलने में तो स्वतंत्र है खाना पड़ता है इसलिए बहुत सारी पराधीनताएं भी हैं पारतंत्र भी है बोलने मात्र से ही खाना पीना हो जाता तो स्वातंत्र खूब हो जाता ना लेकिन ऐसा नहीं हुआ मूल में इसलिए आज भी हम ऐसा नहीं कर सकते बोलने मात्र से अन्न का नाम लेने से भूख तो शांत नहीं होती क्योंकि मूल में भी नहीं हुई भूख शांत इसका भाष्य है भाष्य को देखिए तद एनत अन्नम तद एनत इन दो सरो नामों से परामृष्ट है पूर्व वाक्य में बताया गया अन्न लोकपाला नाम अर्थे अभिमुखे सृष्टम तो परमेश्वर ने किसके लिए अन्न की सृष्टि की तो कहते लोकपाला नाम अर्थ लोकपालों के लिए तो जिसके लिए अन्न सर्जन किया उसके सामने रखा जाएगा तो इसलिए लोकपालों के सामने ही अन्न सृष्ट किया उत्पन्न किया ये तदयन सृष्टम इतने का अर्थ हुआ अब आगे परांग अत्यजिघांस तो इसका अर्थ करने के लिए ग्रंथ आ रहा है मत्वा के बाद में उससे पहले एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि अन्नाद के सामने अन्न को रखा और वो अन्न फिर वहां से भाग जाता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है तद यथा इत्यादि तो यथा इत्यादि का अवतरण है भाष्य में तदेनत का भी अवतरण तो पढ़ लिया था उसके बाद में तदेनत इति इस प्रतीक के बाद में सृष्टम के विषय में लिखते हैं कि सृष्ट तत्ंग सत अत्यजिघांसत अन्वय तो ये जो तत् है यहाँ पर सृष्टम तत् यथा के पहले है न भाष्य में और असृष्टम के बाद में पहली पंक्ति में अभिमुखे सृष्टम यहां सृष्टम के बाद में और यथा के पहले जो शब्द है वो अन्न का परामर्शक है और वह उसका अन्वय है सृष्टम अन्नम का किसके साथ तो आगे आ रहा है दूसरे पंक्ति में उसी के नीचे अत्यजिघांसत इसके साथ अन्वय इस सृष्टम का जाएगा तत् वो अन्न ओ परसत अतिथ्य अजिघांसत जिखा, इस क्रिया में कर्ता बन जाएगा बीच में यथा इत्यादि दृष्टांत है उसे पहले ये लिखा कि परांग पदम व्युत्पादयी पराग इति तो पराग इति परांग ये जो पराग मत्वा के बाद में पराग इति परांग ये मूल में परांग जो शब्द आया है उसकी युत्पत्ति यानी विग्रह है विग्रह वाक्य है वो और यथा का अवतरण है टीका में उक्तार्थे दृष्टान्तम आह यथा इति तो जो उक्त अर्थ है वो उक्त अर्थ क्या हुआ कि परमेश्वर के द्वारा लोकपालों के सामने उत्पन्न किया हुआ जो अन्न है वह लोकपालों से दूर भागने की इच्छा करता है उक्ता अर्थ हुआ ना और इस उक्त अर्थ में दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से प्रथम पंक्ति में कि यथा मूषकादीर मार्जरादि गोचरे सन मम मृत्यु अन्नाद इति मत्वा और इस मत्वा के बाद में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं पराग अंचेती तदवत इन तीन पदों का वहां पर अन्वय कर लेना यानी शेष कर लेना जोड़ देना अध्यार कर लेना मत्वा के पास में ये दो शब्द तो परांग अंचेती और तद्वत ये फिर दार्टान में घटाने के लिए हैं तो दृष्टांत वाक्य बनेगा यथा मूषकादि मार्जरादि गोचरे सन मम अन्नाद इति मत्वा पराग अंचती तद्वत इतना दृष्टांत वाक्य बनेगा और बाद में जो पराग इति इत्यादि है वो मूल का विग्रह वाक्य था वो तो बताया था तो इस दृष्टांत वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा कि जैसे मूषकादि रूप जो वर्तमान में मार्जरादि का अन्न है तो यह मार्जरादि रूप अन्नाद जैसे अपने सामने देखता है मार्जरादि को अन्नाद को देखते ही मूषकादि क्या करते हैं कि मम मृत्यु अन्नाद सामने जो दिख रहा है मार्जर और आदि शब्द से ग्राह्य है मूषकादि में मृग मृगादि तो जंगल में मृग देखता है हिरण कि सामने शेर आया है तो शेर तो अन्नाद है ना और उसका अन्न है मृग म्रिग, मृगादि पशु तो वे उस शेर को देख करके क्या करते हैं ये मानते हैं मने मन ही मन कि मम मृत्यु अन्नाद ये जो मुझे खाने वाला है यह मेरी मृत्यु है इति मत्वा यानी ऐसा निश्चय करके परां सत अत्यजिघांस का मतलब दूर होकर के भागने की इच्छा करते हैं जो अभिमुख अन, अन्नाद के अभिमुख थे तो परांगमुख होते हैं यानी अन्न के ओर पीठ करते हैं और भागने की इच्छा करते हैं विपरीत दिशा में अपने भागते हैं जहां से कि अन्नाद से बचा जा सके ऐसे स्थान पर जाते हैं ये तो दृष्टांत वाक्य हुआ ऐसे दार्टान्त में जो परांग अत्यजिघांस तो ये है इसमें परांग शब्द हैं इसकी उत्पत्ति बताते हैं पराग इति परांग ये है अन्न का विशेषण तो परांग सत का मतलब अन, अत्ता से दूर हो करके विपरीत दि, दिशा में अत्ता की ओर पीठ और विपरीत दिशा की ओर मुख करके अत्रीन आदित्य अजिघांस तो आत्ता कहा जाता है अन्नाथ को तो अत्रीन कहो या अन्नादान कहो एक बात है द्वितीय बहुवचन है न है ने अन्नादान आती अजिघांसत तो भागने की इच्छा की ने अतुगन अत्यजिघांस का अर्थ करते हैं अति गंतुम आच्छत एने पलाय तुम प्रारभत इत्य भागना प्रारंभ किया अन्न ने अन्नाथ के पास से थोड़ी टीका है अतिगंतुम ऐच्छत पर उसे देखिए कि यद्यपि ब्रीहि ब्रिहादि अच्छा समय हो गया कल देखते हैं टीका को